दूसरा प्रश्न जाने क्या पिलाया तूने, बड़ा मजा आया झूम उठी रे मैं मस्तानी दीवानी पायल नहीं नहीं, घुंगम कैसे होने लगी ढूंढो मुझे मैं खोने लगी हुआ क्या मुझे उई तोबा मैं न जानी झूम उठी रे मैं मस्तानी दीवानी जाने क्या पिलाया मुझे बड़ा मजा आया परमात्मा पिलाया जा रहा है उससे कम कुछ में ढालता ही नहीं ये जो शराब है परमात्मा की शराब है तुमने अगर हिम्मत की थोड़े पीने की तो फिर चस्का लगेगा फिर स्वाद लगेगा फिर तलफ पकड़ेगी मजे पर हिम्मत रुक जाना मजा तो सिर्फ और और मौजे हैं आगे और महोत्सव तुम्हारी प्रतीक्षा करते ये नृत्य ऐसा है शुरू तो होता है समाप्त नहीं होता इस यात्रा का प्रारंभ है अंत नहीं है। ठीक तुम्हें हुआ जाने क्या पिलाया तुमने बड़ा मजा आया क्योंकि जो मैं पिला रहा हूं उसकी पहचानने की तुम्हारे पास अभी कोई व्यवस्था नहीं कि वो क्या है नया है बहुत तुम्हारे अतीत में कोई अनुभव नहीं है उसका जब पहली दफा कोई स्वाद लगता है तो समझ में नहीं आता किस बात का स्वाद है बहुत बार तो हम इसलिए उस स्वाद को अपने में समा नहीं पाते क्योंकि वो हमारे अतीत से तालमेल नहीं खाता इतना नया होता है कि हमारे भीतर कहीं भी उसकी जड़े नहीं जम पाती तो बहुत बार स्वाद आता है और चूक जाता है मेरे देखे प्रत्येक व्यक्ति को कई बार जीवन में परमात्मा की झलक मिलती तुम कहोगे कि नहीं हमें तो नहीं मिली फिर भी मैं कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को मिलती कई बार मिलती तुम्हारी ये धारणा कि तुम्हारे प्रयास से ही झलक मिलती बिल्कुल गलत है कई बार अनायास मिलती आकस्मिक मिलती कभी कभी परमात्मा प्रसाद स्वरूप आता है क्योंकि तुम ही थोड़ी उसे खोज रहे हो वो भी तुम्हें खोज रहा है कभी कभी वो सफल हो जाता है तुम्हें खोजने में कभी कभी तुम सफल नहीं हो पाते उससे भागने में कभी कभी वो पकड़ ही लेता कभी कभी अनजाने किसी क्षण में तुम्हें आविष्ट कर लेता है तुम्हें घेर लेता है तुम्हारे बावजूद कभी कभी तुम्हें उस स्वाद, उसका स्वाद आ जाता है लेकिन उस स्वाद का तुम्हारे भीतर कोई स्मरण नहीं बनता क्योंकि तुम्हारे भीतर जो तर्क जाल फैला है शब्द जाल है सिद्धांत शास्त्र उसमें कहीं भी उसकी कोई व्यवस्था नहीं जुट पाती उसके साथ कोई तालमेल नहीं बैठ पाता कोई प्रसंग नहीं जुड़ पाता वो अलग रह जाता है टुकड़े की तरह तुम्हारी सारी मन की चिंता में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे इस नए तथ्य का संदर्भ बैठ जाए तो धीरे धीरे विस्मृत हो जाता है या या तो तुम जब होता है तभी भरोसा नहीं करते हो उस पर तभी तुम कहते हो कोई कल्पना कर ली होगी कोई ऐसे ख्याल आ गया कि आज मन प्रसन्न था इसलिए ऐसा लग गया तुम कुछ बहाने खोज लेते हो या तुम कुछ व्याख्याएं कर लेते हो तुमने सुबह सूरज को उगते देखा किसी दिन और अचानक कुछ हुआ सूरज के उगते उगते तुम्हारे भीतर कुछ उग गया उधर बाहर रोशनी फैली उधर भीतर भी रोशनी फैल गई तुम सोच लेते हो मन में कि ये सुबह के सूरज के सौंदर्य की छाया बनी तुमने समझा लिया आपने को तुमने एक व्याख्या कर ली आया था परमात्मा तुमने सूरज का सौंदर्य समझा बुझा लिया। बात ख़त्म हो गई किसी दिन आकाश में चांद को देखकर किसी दिन किसी सुंदर चेहरे को देखकर किसी बच्चे की मुस्कुराहट में कभी किसी के आंख से झलकते आंसू में तुम ठिटक गए हो एक क्षण को सब रुक गया तुम्हारे विचार ठहर गए और एक क्षण को एक झरोखा आया एक हवा आई जो तुम्हें ताजा कर गई लेकिन तुमने उसकी व्याख्या कर ली व्याख्या छुद्र के साथ कर ली तुमने कहा चांद बहुत सुंदर था बात खत्म हो गई लेकिन जिस दिन तुम जागोगे उस दिन तुम पाओगे कि अरे जिसे जाग कर मैंने पाया इसका स्वाद बहुत बार जीवन में भी आया था मगर मेरे पास न तो प्रतीक थे न संकेत थे न भाषा थी कि मैं इसे समझ पाता जिन्हें भी परमात्मा का अनुभव हुआ है उन सबको यह भी अनुभव हुआ है कि अनुभव के पहले भी बहुत बार परमात्मा ने कभी कभी झलक दी थी रामकृष्ण को ऐसा हुआ छोटे थे कोई सात साल या आठ साल की उम्र थी परमात्मा का तो कोई अनुभव नहीं था खेस से लौट रहे थे बीच में तालाब पड़ता तालाब के किनारे से निकलते वक्त उनके पैरों की आठ सुनकर बगले बैठे होंगे तालाब के किनारे वो एकदम से उड़े कोई दस पंद्रह बगलों की सफेद कतार और पीछे एक काला बादल उस काले बादल में से तीर की तरह उत, उत, उत, उड़ गए सफेद बगले एक क्षण में जैसे बिजली कौंद गई राम कृष्ण वहीं चिटक गए कुछ हुआ बेहोश हो के गिर गए आसपास के किसान उन्हें घर उठा के ला किसी को समझ में न आया कि हुआ क्या रामकृष्ण को भी समझ नहीं आया होश में आ गए बात भूल गई सब ने यही कहा कि कुछ हो गया होगा भूखा था किसी ने कहा दिन भर का भूखा था काम करता रहा खेत में छोटा बच्चा है अभी थक गया होगा मूर्छा आ गई जो कुछ ज्यादा होशियार थे उन्होंने कहा कि रामकृष्ण से पूछा होगा रामकृष्ण ने कहा कि बगलों की एक सफेद पंथी उड़ती हुई और पृष्ठभूमि में काला बादल जैसे बिजली कौन गई कुछ हुआ मेरे भीतर मुझे पता नहीं क्या हुआ मगर अपूर्व आनंद हुआ उस आनंद में मैं गिर पड़ा। लोगों ने कहा होगा कि बच्चा है, अभी इसे क्या पता आनंद का कहा यहां आनंद और बगलों की पंक्ति में क्या आनंद हो सकता है उन्होंने भी बहुत बार बगले उड़ते देखे माना कि काले बादल की पृष्ठभूमि थी और सुंदर लगे होंगे सफेद बगले उड़ते हुए बड़े प्रखर लगे होंगे जिससे काले बादल में बिजली कौन हो ऐसा हुआ होगा मगर फिर भी ऐसा क्या कि हो जाए। बच्चा है। और को तो कोई परमात्मा का अनुभव नहीं था इसलिए ऐसा रामकृष्ण को होता रहा कभी कभी अर्थ तो पीछे खुला जब पूरा परमात्मा मिला अर्थ तो तब खुला तब रामकृष्ण ने लौट कर देखा कि अरे ये जो आज बरस रहा है आकाश से इसी की बूंदें पड़ी थी वे बूंदें इसी की थी अब अनुभव हुआ अब स्वाद आया तो पुरानी स्मृतियां बिताची हो गई तब सब सूत्रबद्ध हो गया तब रामकृष्ण ने कहा कि उस दिन जो सफेद बगलों को देखा था काले बादल के बीच वो तू ही उड़ा था वो बगले नहीं थे वो काला बादल नहीं था तू ही उड़ा था और मैं जो ठिटक गया था वो समाधि थी मगर मैं अपरिचित अनजान मैं ना समझ मैं मूड तुझे पहचान ना पाया तूने एक झलक दी थी लेकिन मैं चूक गया तुम भी जिस दिन जागोगे और जानोगे उस दिन हैरान कि बहुत बार ऐसा हुआ था परमात्मा को पाने के पहले बहुत बार पा पा खोना भी पड़ता है पाते पाते पाना होता है होते होते बात होती बहुत बार चोट पड़ती है तब कहीं जाके कुता है भीतर का जाने क्या पिलाया तूने बड़ा मजा आया चलो इतना भी एहसास हुआ कि मजा आया तो काफी इसको मजा ही मत समझ लेना जो पिलाया है वो मजे से आगे ले जा सकता है मजा समझा तो मनोरंजन होकर रह जाए मजा समझा तो ठीक दिलचस्प बात थी कुछ अच्छा लगा था फिर कभी सुनने का भाव होगा तो आ जाओगे मगर वहीं रुक गए तो ऐसा हुआ जैसे मैंने तो तुम्हें हीरा दिया था और तुमने समझा कि चलो रख लो सुंदर लगता है रंगीन है घर बच्चे खेलेंगे एक गरीब आदमी को हीरा मिल गए बड़ा हीरा राह के किनारे पड़ा हुआ उसको अपने गधे से प्रेम था और तो उसके पास कुछ था भी नहीं उसने का बड़ा बढ़िया पत्थर गधे के गले में बांध दिया कि चलो गधे का आभूषण हो जाएगा और गधा भी जितना प्रसन्न हो सकता था उतना प्रसन्न हुआ न का मालिक समझा कि हीरा है और गधा तो कैसे समझे जब गधे का मालिक ही नहीं समझा गधे ने भी खुशी में लाटे फटकारी होंगी जोर से चीपों, चीपों की होगी दोनों चल पड़े एक जोहरी ने देखा रहा है पर जोहरी तो भरोसा ना कर सका हीरे बहुत देखे थे जिंदगी में इतना बड़ा नहीं देखा और गधे के गले में बंधा और ये सज्जन बगल में लट्ठ लिए उसके चले जा रहे उसने रोका उसने कहा भाई ये पत्थर वो समझ गया कि आदमी को पता नहीं कि क्या है तो उसने हीरा तो कहा नहीं उसने कहा इस पत्थर के क्या दाम लोगे अब जो से पत्थर समझ रहा हो वो दाम भी क्या मांगे उसने बड़ी हिम्मत करके कहा एक रुपया वही बड़े सोच समझ के था उसने कि एक रुपया देगा कौन कोई पागल उसने सोचा कि चार आने भी मिल जाए तो बहुत मगर उसने होशियारी की जैसा कि अधिक होशियार लोग करते रहते उसने सोचा कि रुपया मांगो तब कहीं चार आने मिलेंगे मगर उसे हैरानी भी हुई कि आदमी मूल मालूम होता है शहर का मगर बुद्धू जैसे कि शहर के लोग अक्सर होते गांव के लोग ऐसी सोचते इसका दाम का सवाल ही क्या ऐसी मांग लेता तो मैं दे देता मगर अब जब दाम मांगे ही, इसने पूछे ही तो उसने अच्छा, एक रुपया लेंगे लेकिन जोहरी भी सोचा कि है तो बुद्धू इसको कुछ पता तो है नहीं एक रुपया मांगता है लाखों की कीमत का हीरा है तो एक रुपया मांगता है इसको पक्का तो है ही नहीं किरा है इसको पत्थर है यही पता है पत्थर के क्या एक रूपये देने उसने कहा चारा नहीं लेगा उस आदमी ने सोचा कि चारा आने नहीं चार आने से तो ठीक है कि गधे के गले में बंधा रहे इस बच्चे घर में खेलेंगे चारा आने में नहीं दूंगा उसने कहा उसने सोचा कम से कम आठ आने तो करे ही मगर जौहरी भी कंजूस था उसने सोचा कि देगा चार में चार में भी पुराने जमाने की कहानी होगी चार बहुत महीने भर का खर्च चल जाए तो उसने कहा कि जरा दो कदम चलो समझ में आएगी इसको बात की चारा ने भी कौन देगा पत्थर के वो ऐसा दो कदम आगे चला गया तभी एक दूसरा जोहरी आ गया उसने पूछा कितने दाम उस आदमी ने एक रुपया कहा उसने कहा अठाने में देते हो उसने कहा कि ठीक अब ठीक आदमी मिल गया अठाने में बेच दिया तब तक पहला जोहरी वापस आया फिर मोल करने को हीरा तो बेच चुका था उसने पूछा इस गधे के मालिक को कि कितने में बेचा ना समझ उसने कहा अठाने तो कहने लगा तेरे जैसा मूड हमने नहीं देखा ये हीरा लाखों का है और तूने आठ आने में बेचा वो गधे का मालिक खूब हंसने लगा उसने कहा सुन भाई गधे ये हमको मूर्ख कहता है। हम तो उसको पत्थर समझते थे तो हमने आठ आने में बेचा तो कुछ गलती नहीं की लेकिन तू तो जोहरी है तू चार आने में मांग रहा था आठ आने भी देने को राजी न हुआ तू महागधा है हम तो ठीक हमें तो पता ही नहीं था कि हीरा है हमने तो समझा कि काफी समझदारी की आठ में बेच दिया हमने चार आने में नहीं बेचा यही क्या कम मगर तेरी तो सोच तुझे तो पता था कि लाखों का है तूने एक रुपया जल्दी से निकाल के ना दे दिया जो मैंने तुम्हें दिया है हीरा है अगर तुमने उसका मनोरंजन ही समझा तो तुमने अपने गधे के गले में लटका दिया फिर कहीं ना कहीं तुम आठ में बेच दोगे उसका कोई मूल्य नहीं रह जा मजे से थोड़ा आगे चलो मजे से थोड़े ऊपर उठो मजे का सहारा लो मजे की तरंग को पकड़ो उसी तरंग पर यात्रा करनी उसी तरंग पर सवारी करनी मगर वहीं रुकने जाना है ये जो लहर तुम्हारे भीतर उठी जाने क्या पिलाया तूने बड़ा मजा आया झूम उठी रे मैं मस्तानी थी बानी सुबह हुआ झूमो लेकिन झूमना गंतव्य नहीं है झूमना पहला आघात है खूब झूमो कंजूसी मत करना नहीं तो हीरे से चूक जाओगे झूमने में कृपणता मत करना सोच सोच के मत झूमना झूमने में भी, भी क्या सोच सोच के झूमना लेकिन लोग ऐसे ही है लोग प्रसन्न भी होते हैं तो सोच सोच के होते हैं कि कितना होना कितना नहीं होना लोग आनंदित भी होते हैं तो बड़ी कंजूसी करते कि इतने तक जाए कि इससे आगे जाए मैं देख के चकित होता रहता हूं कि लोगों की कंजूसी की आदत ऐसी जड़ हो गई है कि अपने को प्रसन्न होने की आज्ञा भी बड़ी मुश्किल से देते खुशी की लहर भी आए तो बड़ी मुश्किल से उसे स्वीकार करते दुख के ऐसे आदी हो गए कि सोचते हैं दुखी सत्य है सुख तो हो कैसे सकता है श्रद्धा ही नहीं रही तो सुख कैसे होगा कमल ने पूछा यह प्रश्न कमल ठीक हुआ झूम उठीरे में मस्तानी दीवानी झूमो परिपूर्णता से झूमो ऐसे झूमो कि तुम्हें ऐसा ख्याल भी ना रह जाए कि झूमने वाला कोई पीछे खड़ा देख रहा इतना विभाजन भी ना बचे झूम नहीं रह जाए झूमने वाला ना बचे नृत्य रह जाए नर्तक ना बचे गायक रह जाए तो अर्चन हो गई नर्तक बच गया तो अड़चन हो गई तो दो हो गए गायक और गीत गीत ही बचे गायक बिल्कुल गीत में डूब जाए समाहित हो जाए ऐसे झूमो कि झूमने वाला ना बचे झूम उठीरे मैं मस्तानी दीवानी ऐसी मस्तानी ऐसी दीवानी दशा को अपने भीतर आने का अवसर दो आ रही है द्वार खड़ी दस्तक दे रही है मगर तुम हो होगी भीतर विचार कर रहे हैं कि आने देना कि नहीं आने देना महाअतिथि भी द्वार पर आएगा तो भी तुम सोचते हो कि आने देना कि नहीं आने देना और तुम्हारी तकलीफ भी मैं समझता हूं जब भी आया दुख आया जब भी किसी ने दस्तक दी दुखी ने दी आज अगर सुख भी दस्तक देता है तो तुम चिंतित होते हो कि आया फिर कोई दुख आई फिर कोई अड़चन फिर झंझट कोई आई आने दो इस मस्ती को आज्ञा दो अपने को मेरे पास लोग आके पूछते हैं कि बड़ा आनंद आ रहा है मगर कहीं ये कल्पना तो नहीं दुख में कभी नहीं पूछते मुझसे आज तक नहीं पूछा एक आदमी ने हजारों लोगों के दुख सुख मैंने सुने मगर एक आदमी ने मुझसे आज तक नहीं कहा कि बड़ा दुख हो रहा कहीं ये कल्पना तो नहीं नहीं दुख तो बिल्कुल यथार्थ है उसको तो लोग मानते उस पर तो बड़ी श्रद्धा है लेकिन जब सुख होता तो मुझसे आके पूछते कि बड़ा सुख आ रहा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी कल्पना जान में पड़ गए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने हमें सम्मोहित कर लिया सुख पर इतनी अश्रद्धा है इसलिए तो नहीं मिलता जिस पे श्रद्धा है वही पाओगे दुख पे श्रद्धा है तो दुख पाओगे लोग कारण जानना चाहते हैं कि क्यों सुख मिल रहा है मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि दुख मिले तो कारण खोजना क्योंकि दुख का कारण होता है सुख का कारण नहीं होता सुख स्वभाव है सुख तुम्हारे भीतर की अंतरदशा है तुम्हारी अंतरात्मा है इसलिए तो हमने परमात्मा की परिभाषा सचिद आनंद की अंततः वो आनंद है सत्य है फिर चित है फिर आनंद है लेकिन अंततः आनंद है अंतो परमात्मा आनंद रूप है तुम्हारे भीतर बैठा आनंद इसका कोई कारण नहीं होता और जब तुम्हें कारण समझ में आते हैं तब भी ख्याल रखना कि वो समझ की ही भ्रांति जैसे तुम ध्यान कर रहे हो और आनंद आया तुम सोचते हो ध्यान के कारण आनंद आया गलत ध्यान के कारण सिर्फ तुमने दुख की तुम्हारी जो पकड़ थी वो छोड़ी ध्यान के कारण आनंद नहीं आता ध्यान के कारण दुख की पकड़ छूटती दुख की पकड़ छूटी भीतर तो आनंद का झरना था बहने लगा दुख की चट्टान हट गई झरना बह पड़ा चट्टान हटाने से झरना पैदा नहीं होता स्मरण रखना झरना हो तो ही बहेगा चट्टान हटाने से क्या होता तुम हटाते रहो चट्टाने अगर पीछे झरना नहीं तो कुछ नहीं बहेगा चट्टान का हटना झरने का जन्म नहीं है वो झरने के जन्म का स्रोत नहीं है चट्टान का हटना केवल बाधा का हटना है झरना था चट्टान रोके थी हटी चट्टान झरना बह पड़ा ऐसा ही ध्यान में होता ध्यान से आनंद नहीं होता ध्यान से केवल दुख की चट्टान को तुम जो पकड़े थे जोर से वो छूट गई हाथ से उसके छूटते हीतर ही तो आनंद भरा था वो बह पड़ा वो चला बह के अब तुम पूछते हो इसका कारण क्या है कारण होता ही नहीं आनंद का कारण सिर्फ दुख के होते तुमने कभी डॉक्टर से जाके पूछा कि मैं स्वस्थ हूं इसका कारण क्या है जाके पूछो तो तुम डॉक्टर भी पीट लेगा तुम्हें देख के कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया स्वस्थ हो इसका कोई कारण होता ही नहीं स्वस्थ होना सहज है स्वाभाविक है स्वस्थ होना ही चाहिए स्वस्थ होने के लिए कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं कि क्यों स्वस्थ हूं नहीं तो तुम बीमारी के चक्कर में पड़ने की कोशिश कर रहे हो हाँ, दुख होता है तो तुम पूछते हो कि क्या कारण निदान डायग्नोसिस हो सकती क्योंकि दुख का कारण होता है पीड़ा का कारण होता है बीमारी का कारण होता है कारण होता है उसके लिए औषधि भी होती ध्यान से आनंद पैदा नहीं होता ध्यान सिर्फ दुख को हटाने की औसधि दुख की उपाधि लगी दुख की व्याधि लगी ध्यान की औषधि से हट जाती और भीतर का जो आनंद है वो सहज स्फुरित होने लगता है अकार मगर जब कुछ कारण घटता है तो तुम्हें बेचे नहीं होती तुम्हें लगता है कहां से आ रहा है कहीं मैं कल्पना तो नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब और तो कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कहीं भी ना तो कोई लाटरी मिल गई है न कोई गड़ा हुआ धन मिल गया है न कोई खजाना मिल गया है कुछ भी नहीं हुआ न कोई प्रधानमंत्री बन गए हो तुम न कोई राष्ट्रपति बन गए हो कुछ भी नहीं हुआ है बाहर कुछ भी नहीं हुआ कोई कारण नहीं सब बाहर वैसा का वैसा है जैसा था अचानक ये क्या हो रहा है अकार अकारण तो जरूर कल्पना से आता होगा ये तर्क खड़ा होता कि तो फिर मैं कल्पना कर रहा हूं या हो सकता है किसी ने मुझे सम्मोहित कर लिया या मैं किसी की बातों में पड़ गया हूं तुम चिंतित हुए चिंतित हुए तो तुम संकुचित हुए संकुचित हुए तो फिर दुख की चट्टान पकड़ लोगे ये आनंद फिर खो जाए आनंद पर भी श्रद्धा नहीं है लोगों की आनंद को भी नहीं होने देते तो तुमसे मैं कहता हूं कमल अच्छा हुआ आगे बढ़ो जाओ इसमें झूम उठीरे में मस्तानी दीवानी पायल नहीं घुंघरू नहीं छमछम कैसे होने लगी ठीक ऐसा ही होता है न घुघरू है न पायल है छमछम होती है कारण कोई भी नहीं है आनंद अकारण है इसलिए तो उस नाद को हमने अनाहत नाद कहा है तबला बजाया तुमने ये आहत नाद है हाथ से चोट मारी तबले पर तब तबला बजा तबले पर चोट से टंकार हुई वीणा बजाई तुमने तो भी हाथ से तार खींचे तारों को जगाया चोट की ये आहत नाद है। मैं तुमसे बोल रहा हूं ये कंठ का उपयोग हो रहा है तो आहत नाद है। एक ऐसा नाथ भी है ना तबला वहां न वीणा वहां ना कंठ वहां सब खो गया एक महासुनी में नाद हो रहा है। कहा पायल नहीं घुघरू नहीं छमछम कैसे होने लगी पायल भी छोड़ो घुंगरू भी छोड़ो तो ही छमछम होगी ये जो मेरा कहती पग घुंग बांध मेरा ना चिरे इनसे तुम बाहर के घुंगरुओं की बात मत समझ लेना बाहर भी उसने बांधे थे मगर वो प्रतीक थे भीतर बिना घुंगरुओं के छमछम होने लगी थी उस भीतर जो घट रहा था उसी को बाहर प्रकट करने के लिए बाहर भी पैरों पर घुंग थे कुछ भीतर हो रहा है वो अनाहत नाद है। जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो आहत के जरिए उसी की खबर पहुंचा रहा हूं वही मीरा ने किया पग घुंग बांध जब भीतर बिना घुंगू के छमछम होने लगी और मीरा को सुनाई पड़ने लगी मगर और किसी को तो सुनाई नहीं पड़ेगी मीरा बैठी रहेगी वो छमछम -छम उसी को सुनाई पड़ेगी वो किसी और को सुनाई नहीं पड़ेगी या और कोई मीरा जैसा बैठा होगा तो उसको सुनाई पड़ेगी इसलिए तो मीरा कहती भगत देख राजी हुई जगत देख रोई जब कोई मिल जाएगा प्यारा तो समझेगा फिर बाहर के घुंगरू ना बांधने पड़ेंगे लेकिन जो लोग इस जगत में है वे तो केवल बाहर को ही देख सकते हैं कानों से ही सुन सकते हैं, हाथ से ही छू सकते हैं मीरा ने उनके लिए घुघरू भी बांधे ताकि भीतर का नाद बाहर तक पहुंचाया जा सके इसलिए मैंने मीरा को तीर्थंकर कहा है। किसी ने प्रश्न पूछा है कि मीरा को आपने तीर्थंकर कैसे कहा क्योंकि मीरा ने कोई शिष्य नहीं बनाए और मीरा ने कोई संप्रदाय भी नहीं चलाया आपने मीरा को तीर्थंकर कैसे कहा ऊपर देखने से बात ठीक लगती तीर्थंकर उसे कहते हैं जो घाट बनाए जो एक संप्रदाय का जन्मदाता हो एक राह बनाए जिस राह से और जाने वाले परमात्मा तक पहुंच सके तो मैं तुमसे कहता हूं कि मीरा ने बुद्ध की तरह तो राहनी बनाई महावीर की तरह भी राहनी बनाई लेकिन मीरा ने भी राह बनाई अपनी तरह शास्त्र नहीं रचे मगर पैर में घुंगू बांधे शब्द नहीं बोली मगर गीत गुनगुनाए किसी को ऐसा औपचारिक ढंग से शिष्य नहीं बनाया लेकिन न मालूम कितने लोगों के गलों में जाम ढाला और न मालूम कितने लोगों को जाने अनजाने भीतर की छमछम की खबर पहुंचा दी ये दीक्षा इतनी औपचारिक नहीं थी आंतरिक थी मेरा तीर्थंकर है उसने भी घाट बनाया उसके घाट से भी बहुत लोग उतरे और उसका घाट बड़ा प्यारा है छोटा सही लेकिन उसका घाट बड़ा प्यारा है वहां सदा संगीत की वर्षा हो रही वहां अनहत का तूरा बज रहा है पायल नहीं घुघरू नहीं छमछम -छम कैसे होने लगी ढूंढो मुझे मैं खोने लगी हुआ क्या मुझे वही तोबा मैं न जानी झूम उठी रहे मैं मस्तानी दीवानी जाने क्या पिलाया मुझे बड़ा मजा आया अब आगे बढ़ो एक एक कदम मिटो खोने में ही पाना है डर लगता है कि कहीं खो तो ना चाहेंगे झूम उठी रे मैं मस्तानी दीवानी ढूंढो मुझे मैं खोने लगी खोने का डर भी आता है सौभाग्य से आता है जब आए तो स्वीकार कर लेना अंगीकार कर लेना और खो जाना वास्तविक भूत हो जाना तुम ना बचो इसी में तुम्हारी धन्यता है क्योंकि तुम जब नहीं हो तभी परमात्मा है तुम जब तक हो तब तक परमात्मा नहीं क्या जाने क्या से कर दिया है तूने क्या मुझे ए दोस्त अब तो कुछ भी नहीं सूझता मुझे क्यों मैं नहीं रहा हूं जमाने के काम का अब पूछने लगा है जहा क्या हुआ मुझे हालत बदल गई है नहीं मैं रहा वो मैं हालांकि देखने को नहीं कुछ हुआ मुझे हर दिल का दर्द सौंप दिया मुझ गरीब को अच्छा सिला ये इसका मेरा दिया मुझे पर्दे हटे नजर से मिटे इम्तिया सब कोई नहीं है गैर नजर आ रहा मुझे रोशन तमाम जिंदगी के रास्ते हुए सब कुछ मिला मिला जो तेरा पा मुझे तेरे पैर का चिन्ह मिल गया तो मुझे सब कुछ मिल गया अपने को गंवा दो तो ही उसके पैर का चिन्ह मिलेगा क्या जाने क्या से कर दिया है तूने क्या मुझे ए दोस्त अब तो कुछ भी नहीं सूझता मुझे सूझ जाएगी बूझ जाएगी तुम खोओगे। इसलिए मैंने कहा कि श्रद्धा एक प्रकार का पागलपन है। पागल होने की तैयारी हो तो ही मेरे साथ आ सकते हो समझदार चूकेगा आगल ही पी सकता है इस घाट से और सदा ही पागलों ने पिया है पीने के लिए भी छाती चाहिए हालत बदल गई है नहीं मैं रहा वो मैं हालाकि देखने को नहीं कुछ हुआ मुझे क्यों मैं नहीं रहा हूं जमाने के काम का अब पूछने लगा है जहां क्या हुआ मुझे अर्चने आएंगी जैसे जैसे नाचोगे झूमोगे मस्त हो वैसे वैसे पाओगे कि बहुत से काम जो कल तक करने संभव थे अब संभव नहीं रहे वैसे वैसे पाओगे की कल तक जो जीवन का डर्रा और ढांचा था उसमें अपने आप चुपचाप कुछ रूपांतरण होने लगा और तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनको अड़चन शुरू होगी क्योंकि उनकी अपेक्षाएं टूटनी शुरू हो जाएंगी दुनिया बहुत अजीब है अगर कोई आदमी तुम्हें गाली दे और तुम मुस्कुरा के चले जाओ तो तुम उसको बेचैन कर देते हो कि मामला क्या है मैंने गाली दी इस आदमी ने जवाब नहीं दिया ये हंसा क्यों वो रात भर सो ना सकेगा तुम गाली का जवाब गाली से दे देते वो भी निश्चिंत हो जाता तुम भी निश्चिंत हो जाते बात आई गई हो जाती मामला रफा दफा हो गया गणित में आ गई बात किसी ने तुम्हें गाली दी तो मुस्कुराए और अपने रास्ते चल दिए वो आदमी तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकेगा ध्यान रखना गाली देता तो क्षमा कर ही देता यहां गाली दी जा रही ली जा रही ये तो धंधा ही है यहां मगर यह क्या हुआ तुमने सब व्यवस्था तोड़ दी तुमने कुछ ऐसा किया जो अपेक्षित नहीं था एक महिला ने मुझे आके कहा कि मैं आपसे कैसे कहूं कि आपके ध्यान से शांति मिल रही है लेकिन बड़ी अशांति भी हो रही है मैंने पूछा कि मैं समझानी तू क्या चाहती कहना उसने कहा कि मामला कि मैं तो शांत हो रही हूं लेकिन घर में बड़ी अशांति हो रही और उसने कहा कि मैंने तो कभी कल्पना भी, भी नहीं सोचा था कि मेरी शांति से इतनी अशांति होगी मैं तो सोचती थी मैं शांत हो जाऊंगी तो घर भर को प्रसन्नता होगी मेरे पति भी मुझसे कुछ उखड़े उखड़े हो गए जब से मैं शांत हो गई मैं आपके पास आई ही इसलिए थी कि घर में कलह होती थी पति से भी कलह होती थी सोचा कि ध्यान करूंगी थोड़ा ध्यान से शांति मिलेगी मैं तो शांत हो गई कलह भी खो गई मगर कलह में ज्यादा शांति थी घर में अब ज्यादा आशांति क्योंकि पति कहते हैं तुझे हुआ क्या तू पहले जैसी क्यों नहीं रही पति कहते हैं अब तुझे तो पास आता तू ऐसा लगता तू कोई दूसरी ही स्त्री है मेरी स्त्री तो बची नहीं इससे बेचैनी हो रही है कि मैं नाराज भी होता हूं तो चुपचाप सुन लेती तो मैं दिन भर फिर बेचैन रहता हूं तेरे भीतर जो वासना थी उद्दाम वो कहां खो गई पुरुष के अहंकार को रस मिलता है कि स्त्री उसके पीछे दीवानी अब वो दीवानी नहीं है तो अड़चन हो रही पुरुष का सारा अहंकार टूटा जा रहा है अब तो हालत यह आ गई है उसने मुझे कहा कि पति बाधा डालते हैं घर में सबको कह रखा है इसको ध्यान कर मत देना तो मुझे ध्यान नहीं करने दिया जा रहा है यहां नहीं आने दिया जा रहा है बच्चे भी बाधा डालते हैं बच्चों को भी समझा दिया है कि जब भी ये ध्यान करने बैठे कभी जल्दी से जाके खटखटा देना दरवाजा हिलाना डुलाना कहना बाहर आओ बच्चे भी प्रसन्न नहीं है वो कहते माँ तुझे क्या हो गए तू पहले जैसी नहीं रही एक बात समझने जैसी है तुमने किसी से विवाह किया है तुमने कुछ बच्चे जन्म दिए तुम्हारे पिता है माँ है परिवार है दुकान है बाजार है हजार संबंध तुम चालीस साल तक जिए हो एक ढंग से उन सब ने तुम्हें पहचान लिया एक तरह से तुम्हारे बाबत उनको जानकारी वे जानते हैं तुम्हारे संबंध में भविष्यवाणी कर सकते हैं अगर वे ऐसा करेंगे तो तुम वैसा करोगे तुम्हारी चालें पहचानी होगी तुम उनकी चालें पहचानते वे तुम्हारी चालें पहचानते खेल साफ साफ हो गया है अचानक तुम बदल गए तुम ध्यान करने लगे कि नाचने लगे कि गाने लगे कि मस्त होने लगे अब गड़बड़ हुई अब फिर चालीस साल में जितने लोगों ने तुमसे संबंध बनाए थे उनको फिर से से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि तुम नए आदमी हो फिर से व्यवस्था जुटानी पड़ेगी ये झंझट कौन ले तो तुम ये मत सोचना कि तुम बिगड़ जाओ तो ही लोग नाराज होते हैं तुम सुधर जाओ तो भी नाराज होते हैं क्योंकि बिगड़ो या सुधर दोनों हालत में उनको फिर से व्यवस्था जमानी पड़ती तुम्हारे बाबत फिर से चित्र उतारने पड़ते फिर अल्बम बनाना पड़ता है फिर से सोचना पड़ता है शुरुआत से यह अर्चन कौन उठा तो यह होगा तुम बदलोगे तुम्हारे भीतर बड़ी शांति होने लगी कि तुम्हारे बाहर अशांतियां होने लगेंगी मगर उन अशांतियों को झेल जाना है क्योंकि बाहर की अशांति का कोई मूल्य नहीं है मूल्य तो भीतर की शांति का है और आज नहीं कल लोग फिर राजी हो जाएंगे उन्हें राजी होना ही पड़ता है तुम अपने मार्ग चले जाना तुम चुपचाप अपनी धुन में मस्त रहना पहले लोग नाराज होते फिर लोग उपेक्षा करते फिर लोग पूजा करने लगते ये तीन लोगों की व्यवस्थाएं पहले नाराज होते हैं कि ये सब गड़बड़ कर डाला फिर जब तुम चलते ही जाते हो अपने धुन में तो लोग उपेक्षा करने लगते हैं अब ठीक अब ठीक करना कि आप कब तक सिर मारो अब जो करना है करने दो जब भी तुम चलते जाते हो उनकी उपेक्षा की भी तुम फिक्र नहीं करते तो धीरे धीरे उनको खबर आनी शुरू होती कि इस आदमी को हो क्या गया यह आदमी बदल गया इस आदमी के जीवन में कुछ नई ज्योति उतरी धीरे धीरे वे तुम्हें पहचानेंगे और तब पूजा शुरू होती मगर यह लंबी यात्रा है और बड़ी कठिनाइयों से रास्ता गुजरता है मगर कितनी ही कठिनाइयां हो यह परम धन पाने जैसा है ये राम रतन धन पाने जैसा है